इस लोहे के रौड का थोड़ा सा भाग विक्रांत की पीठ में धस चुका था वो दर्द से चीखने लगा ऐसा लग रहा था कि आज प्रीति उसके आगे मौत बनकर खड़ी हो गई है रोड अंदर घुसते ही विक्रांत को ऐसा फील हो रहा था जैसे उसके शरीर की सारी एनर्जी ही खत्म हो गई उसका सिर घूमने लगा था रोड उसके पीठ में घूपा गया था लेकिन ना जाने क्यों दर्द के मारे विक्रांत का सिर घूम रहा था ऐसा नहीं था की पहली बार विक्रांत इस तरह की इंजरी का सामना कर रहा है इससे पहले भी कई बार वो भयानक इंजरी देख चुका है उसके शरीर में चोट के काफी सारे निशान अभी तक पड़े हुए है अभी कुछ दिन पहले ही जब उसे सिर में चोट लगी थी तब उसके चलते विक्रांत को अपने सिर का बाल भी हटाना पड़ा था अभी तक उसके सिर में ठीक तरीके से बाल भी नहीं आए थे इस वक्त भी विक्रांत घायल होकर जमीन पर पड़ा हुआ था बिल्कुल बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था बड़ी मुश्किल से वो अपनी आँखें खोल पा रहा था विक्रांत जानता था की अगर इस वक्त उसने हार मान ली तो फिर किसी भी कीमत में जिंदा नहीं बच पायेगा कैसे भी करके उसे अभी उठना ही होगा विक्रांत ने अपनी आँख खोली उसने देखा की उसके सामने एक इलेक्ट्रिक वायर वहाँ पर फेंका हुआ था तार से हॉल का एक बल्ब लटका हुआ था विक्रांत ने जमीन पर पड़े पड़े ही उसने ये तार पकड़कर खींच लिया जिससे उससे रहा बल्ब जमीन पर गिरकर टूट गया इसके बाद किसी तरह विक्रांत उठकर खड़ा हुआ और उसने तार को अपने हाथ में पकड़कर जोर से घुमाते हुए प्रीति की तरफ फेंक दिया प्रीति को समझ नहीं आया कि विक्रांत आखिर करना क्या चाहता है जैसे विक्रांत ने यह तार प्रीति के ऊपर फेंका ये उसके शरीर से लिपट गया और फिर विक्रांत ने तुरंत ही अपने पावर जैमर टूल को ऑफ कर दिया तुरंत ही हॉल की सारी लाइट्स जल उठी और साथ ही प्रीति को करंट का जोर का झटका लगा या। वो कांपते हुए जमीन पर गिर पड़े। लगभग चार सेकंड तक उसे करंट का झटका लगता रहा और फिर वहाँ पर जोर से शौक के साथ तार के स्पार को उठा करंट का झटका लगने से प्रीति बिल्कुल बेहोश हो चुकी थी लेकिन विक्रांत उसे किसी भी हालत में दोबारा उठता हुआ नहीं देखना चाहता था सो उसने थोड़ी दूर आरोप फेंकी हुई गन हाथ रॉड के के बाहर दिया। आते ही विक्रांत दर से चिल्ला उठा यह रॉड जल्द से जल्द शरीर से निकालना जरूरी था वरना जल्द ही विक्रांत की जान जा सकती थी इसलिए उसने पूरी हिम्मत दिखाते हुए रॉड को बाहर खींच लिया लेकिन अभी भी उसके पीठ से खून की फुहार छूट रही थी। ने तुरंत ही अदृश्य शक्ति के दिए सेविंग टूल को एक्टिवेट कर दिया। इस टूल की मदद से वो शरीर के किसी भी घाव को तुरंत खत्म कर सकता था लेकिन टूल की खासियत यह थी कि इसे सिर्फ एक ही बार यूज किया जा सकता था और सिर्फ एक ही घाव को खत्म करने के लिए इस्तेमाल कर सकता था विक्रांत ने टूल के नियमों का पालन करते हुए इसे अपने पीठ में लगे हुए घाव को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जैसे ये टूल एक्टिवेट हुआ तुरंत ही विक्रांत की पीठ से खून बहना बंद हो गया अभी भी उसे वहां दर्द हो ही रहा था लेकिन कुछ ही देर में उसका घाव खत्म हो जाएगा अपने घाव को ठीक करने के बाद उसकी नजर फिर से बेहोश पड़ी प्रीति पर पड़ी वो उसकी तरफ रॉड लेकर धीरे धीरे बढ़ने लगा भले ही अभी करंट लगने की वजह से बेहोश पड़ी है लेकिन अभी थोड़ी देर में इसे होश आ सकता था लेकिन विक्रांत उसे ऐसी हालत में पहुंचाना चाहता था ताकि उसे होश आने के बाद भी वो उठकर खड़ी ना हो सके भले ही विक्रांत उसकी जान नहीं ले सकता है लेकिन कम से कम उसे जिंदगी भर के लिए अपाहिज तो बना ही सकता है विक्रांत रॉड लेकर उसके करीब पहुंचा और फिर उसकी जांघों का निशाना बनाते हुए रोड को वहाँ पर धसाने के लिए हाथ में उठा लिया विक्रांत उसके ऊपर वार कर नहीं मारा था की पीछे ऐसी उसे किसी के जोर ऐसी चिल्लाने की आवाज आई या विक्रांत ने पीछे मुड़कर देखा तो एक टेबल हवा में उड़ता हुआ उसकी तरफ आ रहा था टेबल देखकर विक्रांत ही जमीन पर झुककर बैठ गया टेबल उसके पीछे गिरकर टुकड़ों में बट गया और अब विक्रांत के सामने लगभग साढ़े छह फीट का एक लंबा चौड़ा आदमी राक्षसी शरीर शरी लिए खड़ा हुआ था ये कोई और नहीं बल्कि रॉ टारजन था उसने अपना शर्ट निकाल फेंका था सो उसके मसल और गठिलली बॉडी का रौद्र रूप साफ नजर आ रहा था ऐसा लग रहा था जैसे की उसने अपनी आधी जिंदगी सिर्फ इस बॉडी को बनाने में ही लगा दी एक बार के लिए तो विक्रांत उसे देखकर खौफ में आ गया हे भगवान किस राक्षस से पाला पड़ गया आज ये तो पीठ में एक गोली भी लगी हुई थी लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे इस गोली का खास असर हुआ ही नहीं है वो विक्रांत को मौत की नींद सुलाने के लिए तन कर खड़ा हुआ था विक्रांत ने भी अपने मन में आर या पार की लड़ाई करने का मन बना लिया था उसने तुरंत ही अपनी एनर्जी बूस्टर टूल को एक्टिवेट कर दिया पिछली बार जब वो कोच अविनाश से भिड़ रहा था तब भी उसके पास ये टूल मौजूद था लेकिन तब विक्रांत फेर लड़ाई करना चाहता था अब वो महज एक गेम था इसलिए उसने ये टूल इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन इस बार ये सारे के सारे क्रिमिनल हैं और कई सारे एक साथ विक्रांत की जान लेने पर तुले हुए हैं सो अब विक्रांत को किसी भी टूल को इस्तेमाल में लाने में कोई गुरेज नहीं है एनर्जी टूल एक्टिवेट होने के बाद विक्रांत के पास नॉर्मल इंसान से दो तीन गुना ज्यादा पावर आ जाती है अब विक्रांत इस दैत्य का सामना करने के लिए रेडी था वो भागता हुआ टारजन की तरफ बढ़ने लगा जैसे ही विक्रांत टारजन के करीब पहुंचा, उसने एक जोरदार घूंसे से विक्रांत का स्वागत किया उसने अपनी पूरी ताकत से विक्रांत के मुंह पर पंच कर दिया लेकिन विक्रांत को उतना दर्द नहीं हुआ जितना नॉर्मल सिचुएशन में होता है अब मेरी बारी आह विक्रांत ने चलाते हुए कहा और फिर उसने अपनी मुठ्ठी बांधते हुए पूरी ताकत ऐसी टारजन के चेहरे पर टिका दिया पंच लगते हुए हवा में उछल दूर जा गिरा विक्रांत का पंच भी किसी मोनिस्टर के पंच ऐसी कम नहीं था लेकिन टार्जन इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं था कि विक्रांत के एक पंच से ही वो हार मान लेगा वो तुरंत उठकर खड़ा हुआ और फिर उसने भी अपनी मुट्ठी बांधकर विक्रांत के मुंह पर जोरदार पंच जड़ दिया इसके बाद फिर से विक्रांत ने उसके मुंह पर दूसरा पंच रख दिया फिर तो जैसे यहाँ पंच का सिलसिला शुरू हो गया था एक बार टार्जन मारता तो फिर अगला विक्रांत की तरफ ऐसी होता दोनों का चेहरा घाव से भर उठा विक्रांत का चेहरा तो खून और घाव से भर लाल भोग चुका था वही विक्रांत ने तो टार्जन के एक दो दांत भी तोड़ डाले थे पूरे हॉल में सिर्फ इन दोनों के पीटने की आवाज गूंज रही थी ना तो कोई हार मानने को तैयार था और न ही कोई पीछे हटने को तैयार था ऐसा लग रहा था कि दोनों आज एक दूसरे की जान लेकर ही शांत होंगे अब तक दोनों के चेहरे पर अनगृत पंच पड़ चुके थे फिर भी कोई थकने या रुकने का नाम नहीं ले रहा था विक्रांत के एनर्जी बूस्टर ने उसे कमाल कर स्टेमि दे दिया था उसकी मदद ऐसी वो टार्जन को काफी देर तक पीटता रहा और खुद भी उसके जोरदार पंच के आगे टिका रहा थोड़ी देर तक पंचों का सिलसिला यूं ही चलता रहा और फिर विक्रांत ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी उसने अपना सिर नीचे करके टारजन के पंच से बचने की कोशिश करते हुए लपक कर उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया वहां पर उसने टारजन की पीठ पर ठीक उस जगह पर अटैक किया जहां पर उसे गोली लगी थी वहां पर विक्रांत का हाथ लगते टारजन दर से कराह उठा दर्द के कारण उसका हाथ भी विक्रांत के ऊपर उठना बंद हो गया विक्रांत ने इस मौके का फायदा उठाते हुए उसके गर्दन और कमर पर हाथ लगाते हुए उसे पूरी ताकत से हवा में उठा लिया और फिर जमीन पर दे मारा टारजन दर्द से चीख उठा ऐसा लग रहा था कि उसकी पसलियां टूट चुकी हैं। लेकिन फिर भी विक्रांत को अभी शांति नहीं मिली थी वो टारजन को दोबारा से उठने का मौका नहीं देना चाहता था जैसे वो जमीन पर धराशायी हुआ तुरंत ही विक्रांत उसके बगल में बैठ गया और फिर उसके मुँह पर फिर से पंच करने लग गया थोड़ी देर में उसने टारजन के मुंह की रंगत बिगाड़ दी थी उसकी एक आंख बंद हो चुकी थी और काम करने वाले एजेंट को फिर से होश आ चुका था और वो अपने साथी टार्जन की मदद के लिए आ रहा था विक्रांत फटाफट उठकर खड़ा हुआ और फिर उसने तुरंत ही उसके पेट पर एक जोरदार लात मार दिया वो हवा में उड़ता हुआ फिर से उसी पिलर से जा लड़ा जहाँ से वो यहाँ पर आया था पिलर मैं सिर भिड़ जाने से फिर से वो अपना होश खो बैठा फिर विक्रांत फिर से टार्जन को ठिकाने लगाने में जुट गया लेकिन अब की बार जब विक्रांत उसे पीटने के लिए जमीन पर बैठा तो टार्जन ने भी विक्रांत की गर्दन दबोच ली उसने दूसरे हाथ से वो विक्रांत के मुंह पर लगे घाव को नोचने लगा विक्रांत को भयानक दर्द का अनुभव हुआ साथ में उसका गुस्सा भी साथ में आसमान पर पहुँच गया उसने अपनी मुठ्ठी बांधी और पूरी ताकत से उसने टार्जन के मुंह पर जोरदार पंच रख दिया इस बार तो पंच इतना जोरदार था कि टार्जन के गाल की हड्डियां बाहर से ही नजर आने लगी उसकी स्किन फट चुकी थी उसका चेहरा देखने में काफी डरावना सा लगने लगा था अब उसकी पकड़ कमजोर होने लगी और उसने विक्रांत के गर्दन को छोड़ दिया उसका दूसरा हाथ भी किसी खंबे की तरह जमीन पर धम करके गिर गया अब शायद उसके भीतर दोबारा से खड़े होने की हिम्मत नहीं बची थी लेकिन विक्रांत के सिर पर खून सवार था वो टारजन को दोबारा से उठने का एक भी मौका नहीं देना चाहता था अभी वो उसके चेहरे पर और जोरदार पंच मारना चाहता था लेकिन तभी उधर प्रीति को होश आ चुका था। जैसे उसे होश में आया उसने अपने सामने टार्जन को विक्रांत के हाथों पिटते देखा तो फिर उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ी प्रीति ने हवा में उछलते हुए विक्रांत के ऊपर लात से प्रहार किया लेकिन फिर जो हुआ उससे प्रीति दंग ही रहेगी साथ में वहां मौजूद अन्य लोगों के साथ भी विक्रांत को भी आश्चर्य हुआ दरअसल जैसे प्रीति ने विक्रांत के ऊपर अटैक किया वो झटका खाकर पीछे गिर पड़ी जबकि विक्रांत इंच भर भी अपनी जगह से नहीं हिला